पुरानी नुक्कड़ वाली बत्ती एक मशगूल गली में एक खामोश नुक्कड़ पर मैं वहां खड़ी है एक पुरानी नुक्कड़ वाली बत्ती बनकर मैं यहाँ सालों से खड़ी हूँ मैंने लोगों और वक्त दोनों को ही गुजरते देखा कुछ अरसे से वक्त के साथ साथ मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं इतनी खुशी इतनी मशर्र उदासी, फिर भी मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहूँगी। मुझे हर बात याद है। बच्चे मेरे करीब खेले हैं और उन्होंने किताबें पढ़ी हैं मेरे रोशनी की गर्माई में। दोस्त जो सालों बाद मिले जो कभी एक दूसरे को नहीं भूले। जब सरकस शहर में आया था तो जोगर भूंपू बजाते थे और झगड़र गिरते पड़त और फिर वो उसने गाया इस बीच जब मेरी रोशनी की नूर में जब वो रक्स कर रही थी ऐसा एहसास होता था जैसे वो मेरी लिए नाच रही हो और फिर एक दिन वो अपने साथ किसी को लाई वो नाच रही थी जब वो गिटार बजा रहा था उन्होंने वो सालिया और एक साथ नाचे एक रात रोशनी के नीचे उसने उसे खुद से � वो रोई और फिर कहा हां. उस रात के बाद में अक्सर उसके रक्स को न देख पाती। वे कह रहे हैं कि मेरा वक्त आ गया है। वक्त हो गया है कि मुझे बदला जाए। मैं उम्मीद करती हूं कि ये बात सच ना हो। काश ये सच ना हो। मुझे लगता है कि वक्त हो गया है कि इसे बदला जाए, माय डियर। वो अब गैस लैंप्स लगा रहे जरूर कुछ तो होगा जो हम इसके लिए कर सकते हैं। पूरे वक्त वो हमारे साथ रही है। वो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। अब उसका क्या होगा? खैर मुझे पता नहीं। शायद वो उसे पिघलाने के लिए भेज दे और उसे किसी नई और चमकदार चीज में बदल दे। मैं नहीं चाहती कि वो किसी दूसरी चीज़ में क्या हम कुछ नहीं कर सकते? ठीक है, मुझे देखने दो मैं क्या कर सकता हूँ? शायद उन्हें यकीन दिला सकूँ। मैं किसी चीज का वादा नहीं करता, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। वो कोशिश करेंगे। क्या मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ? उसने कहा कि वो कोशिश करेगा कि म ओ, खुदा उसे बरकत दे। उस आदमी और, और औरत में ऐसा दिल है जो चांद की मानी है। शायद अभी भी मेरे लिए मौका हो। मुझे अपने दोस्तों को बताना चाहिए। अब तक उन्हीं यहाँ आ जाना चाहिए था। तुम्हारे ख्याल से ये उससे बात करने का माकूल वक्त है? मुझे पता नहीं। मैंने सोचा था तुम्हें पता, पता ह तुम खुद को समझते क्या हो? नहीं, अब तुम मुझे मत आजमाना, मैं तुम्हें दिखा दूँगा, तुम मुझे मत ललचाना, तुम छोटे से बदबूदार टुकड़े। दोस्तों, अब ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, मेरे पास है खुशखबरी है, शायद अभी भी मैं बचा ली जाऊँ, वो एक मर्तबा कोशिश करेंगे, उम्मीद है, क्या तुम हुरे हुरे हमारी दोस्त अभी भी हमारे साथ रहेगी हमारी दोस्त कहीं भी नहीं जा रही है हुरे हुरे हमारी दोस्त अभी भी हमारे साथ रहेगी हमारी दोस्त कहीं नहीं जा रही देखा मैंने कहा था ना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा रुको एक मिनट मैंने तुम्हें ये बताया था ये कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने यह बताया था जबकि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यह बताया था देखो दोस्त, तुम झूठ बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें बताया है, तुमने मुझे बताया है। मेरे दोस्तों रुक जाओ, ये लड़ाई का वक्त नहीं है। तुम्हें ये बंद करना चाहिए, चुप हो जाओ। काउंसलर की बीबी -बी आ रही है। मेरी पुरानी दोस्त, हमने कितना कुछ देखा है, तुम किस-किस दौर से गुजर चुकी हो दिन और रात, खुशी और उदासी, जंग और अमन, और फिर भी तुम वहाँ खड़ी रही, सब कुछ बर्दाश करते हुए, फिर भी हमारी राहें रोशन करते हुए, अपनी नूर की गर्माई हमसे बांटते हुए, हम तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं? तुम हमारे दिल और रूह का हिस्सा हो। My dear, मेरे ख्याल से मेरे पास एक दुख भरी खबर मैं उन्हें मुतमईन नहीं कर सका कि वो उसे यहां रहने दें। उन्होंने कहा है कि कल सुबह उसे हटा दिया जाए। आज की रात उसकी आखरी रात होगी। ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए। मैंने सब तज़बिज़े आजमा ली। मुझे अफसोस है। ये बहुत नाइनसाफ़ी लगती है। मुझे उम्मीद थी। अब म हम तुम्हें रुकसत होते नहीं देखना चाहते। मैं भी नहीं देखना चाहती। आखिर वो पल आ गया। मेरे लिए ये आखरी वक्त है। तुम किस वक्त की बात कर रही हो? कोई अंत नहीं होता और कोई इफ्तिदा नहीं होती। हम अब हैं, मेरी प्यारी दोस्त। वो, वो, क्या? दोनों ऐतिहासिक बर्तन। खौफजदा होने की कोई बात नहीं है मेरी दोस्त, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ और ये दो जोकर। हे हे, हमारे स्मार्ट मजा किया दोस्त। बेबी जोकर हैं। सही कहा। <laughs> सच है, ठीक है फिर? तुम्हारे साथ हैं वो और मैं और बेशुमार दूसरे लोग जिनकी जिंदगियों को तुमने मुतासि� तुम अपनी लौ में रोशन रही हो, तुम्हें वो भुला नहीं पाएंगे, तुम ताबड़ जिंदा रहोगी। ये सच है, पर यादी, उनकी यादों के बारे में क्या? वे सब बंद कर दी गई हैं कभी ना भुलाई जाने के लिए। मैं समझती हूँ, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक तोफा दूंगी। जब काउंसलर आखरी बार तुम्हारी लोब जाएगा, मैं आऊंगी और तुम्हारे दिलों दिमाग को उड़ा ले जाऊंगी। उससे हर याद मिटा दूंगी ताकि तुम्हें उसे याद करने का दर्द और दुख महसूस ना हो। क्या मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक अच्छा तोहफा होगा? बेशक ये होगा। तुमने कितना फिराक दिली सी � क्या तुम मुझे भूल गई हो? तुम्हारा पुराना दोस्त चांद, तुम और मैं बेशुमार लोगों के लिए दुनिया भर में एक ही काम करते हैं, अंधेरे में उनकी राहें रोशन करना, ताकि उन्हें भी इल्म हो जाए कि कोई तो है जो उन्हें ऊपर से देख रहा है। कभी नहीं मेरे दोस्त, तुमने मुझे दिखाया कि क्या बन ये अच्छी बात है पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चौंकाने वाला तोफा है मेरी तरफ से ये तोफा तुम्हारे उन दो दोस्तों के अलावा है ये बादल और ये तारे अल्लो मेरी दोस्त तुम्हें हर रोज देख के मुझे खुशी होती है दूसरों को रोशनी देते हुए मेरा तोफा तुम्हारे लिए है ये बारिश ताकि � और अपने आसमां को पहुंच सको। शुक्रिया मेरी दोस्त, ये बहुत खूबसूरत है। और साथ ही ये धनुष भी तुम्हारे लिए। ओह, मुझे इसे आसमान में देखना कितना पसंद है। मुझे मत भूल जाओ मेरी दोस्त, ये है तुम्हारे लिए ताकि तुम कभी भी इस रात को ना भूल सको। ये क्या है? मैं बेताब हो रही हूँ इसे देखने के लिए। ये लो, ये रखो तुम्हारे लिए है, ये सब तुम्हारे लिए है, मेरी प्यारी प्यारी दोस्त। क्या इस सब के दौरान तुम्हें भूख लग रही है मेरे दोस्त? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी मोहब्बत तुम सब के लिए है, इसके लिए शुक्रिया। तुम्हे हमें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं तुम्हें हमें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं तुम्हें हमें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं तुम्हें हमें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं हम तुमसे मोहब्बत करते हैं तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगी जब मैं खुश होऊंगा तो मैं खास तुम्हारे लिए ही टिमटिमाऊंगा शुभ बखर मेरे दोस्तों समय आ गया है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा आ माफ कीजिए यहां क्या हो रहा है हम उसकी ज्योति बुझा रहे हैं मिस उसे बदल दिया जाएगा आज की रात उसकी अंतिम रात है बहुत अफसोस की बात है मेरी यहां से कितनी यादें जुड़ी हैं अलविदा पुराने दोस्त अ इ ओ वो क्या है वो क्या आवाजें हैं ओ मेरे खुदाया मेरे पुराने दोस्त मेरे सभी दोस्त ओ छोटे बच्चे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी नचाने तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी क्या होती ओ शुक्रिया शुक्रिया सबको शुक्रिया